जादूगर दादी छुट्टी पर गई टोमी जादूगर दादी यानी स्ट्रेगा नोना को एक सपना आया सपने में वो दोबारा एक छोटी लड़की बन गई और वो के किनारे अपनी दादी कौनसेटा के घर पर थी वहां उन्हें कितना मजा आ रहा था मेरी छोटी प्यारी नोना दादी कौनसेटा ने कहा उठो नोना और फिर नोना उठ गई वो अपनी दादी के घर पर थी जो कालाब्रिवा गाँव के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित था पूरे दिन जब स्टेगा नोना गांव वालों के सिरदर्द दर्द दर्द और उनकी अन्य चिंताओं का इलाज करती थी तब उन्हें अपनी दादी कॉन्सेटा की आवाज सुनाई देती थी कुछ गांव वालों ने आपस में एक दूसरे से कहा लगता है कि अब स्टेगा नोना को एक छुट्टी की जरूरत है बिग एंथनी बम्बोलोना ने कहा लगता है स्ट्रेगा नोना के दिमाग में कुछ चल रहा है मुझे भी ऐसा ही लगता है बेगन्थनी ने कहा वो मेयर साहब को सिरदर्द के लिए गलत दवाई देने वाली थी ऐसा पहली बार हुआ है स्टेगा नोना ने अपनी खिड़की के बाहर झांका उन्हें पक्का लगा जैसे दादी कॉन्सेटा ने उन्हें बुलाया हो यह कैसे संभव हो सकता है ने सोचा। क्योंकि दादी कॉन्सेटा तो कई साल पहले ही स्वर्ग थी काश मुझे उस सपने का मतलब समझ में आया होता उसी स्टेगा नोना को अपने सवाल का उत्तर मिल गया अगले सपने में वो पहाड़ी पर स्थित उस छोटे घर में थी उनके सामने दादी कॉन्सेटा बैठी थी प्रियोनोना दादी ने कहा देखो तुम सालों से इतनी मेहनत कर रही हो अब तुम्हें एक छुट्टी ले लेनी चाहिए बम मरीजों के इलाज का काम देख सकती है और बेगंतनी घर का कामकाज जानवरों का चारा पानी बकरियों को दूना और घर और बगीचे की देखभाल कर सकता है समुद्र के किनारे वाला मेरा घर एकदम खाली है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है नोना तुम जरूर आना फिर स्टेगा नोना नींद से उठ गई मैं वहां जरूर जाऊंगी और फिर चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ स्टेगा नोना दोबारा सो गई अगले दिन सुबह स्ट्रेगा नोना ने बम और बेगनथनी को घर के अंदर बुलाया सुनो बच्चो मुझे तुम्हें एक बात बतानी है मैं समुद्र के किनारे दादी कॉन्सेटा के घर पर कुछ दिनों के लिए छुट्टियां बिताने जा रही हूं अच्छा बम्बोलोना ने कहा आप कब जा रही हैं मैं परसों जाऊंगी श्रेगनोना ने कहा अब वापस कब आएंगी बेगन तो ने पूछा उसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी श्रेगानोना ने कहा उसके लिए मैं तुम्हें एक संदेश भेजूंगी मेरे बच्चों श्रेगानोना ने कहा तुम एकदम ठीक तरीके से काम करना बम्बोलोना इलाज के लिए कौन सा मंत्र इस्तेमाल करना है अगर उसके बारे में तुम्हें कोई शक हो तो तुम उसे मोटी किताब में देख लेना अगर कोई बहुत ही पेचीदा केस आए तो तुम पहाड़ी पर जाकर उसके बारे में स्टेगा एम से पूछ लेना फिर तो श्रेगा नोना ने बम के गाल पर एक थी। अच्छा बी मुझे पता है कि तुम अच्छी तरह से सब कामकाज करोगे और किसी झगड़े में नहीं फंसोगे तुम जो रोजाना करते हो वही करते रहना अगर बम को जरूरत पड़े तो उसकी भी मदद करना हाँ और याद रखना बम और बी ने एक साथ कहा भूल से भी मेरे पास्ता वाले बर्तन को हाथ मत लगाना फिर सभी मिलकर हंसे उन्हें उस दिन की याद आई जब बेग एंथोनी ने पूरे गांव को पास्ता की बाढ़ से भर दिया था फिर श्रेगानोना ने बिग एंथोनी के गाल पर भी पुच्ची थी अच्छा वो रहा समुद्र के किनारे पहाड़ी पर दादी का घर कल श्रेगानोना ने सोचा मैं बम्बुलोना और बेगन्थोनी के लिए एक एक उपहार भेजूंगी जिस दिन उपहार आए उस दिन बेग एंथोनी बाहर बकरियों का चारा बकरियों को चारा खिला रहा था पर बम्बुलोना अपने आप को रोक नहीं पाई उसने उपहारों को खोला बेग एंथोनी के लिए एक विशेष मिठाई थी और उसके लिए नहाने का एक शैम्पू था पर मुझे वो मिठाई चाहिए बम ने सोचा जल्दी बम्बोलोना ने उपहारों के ऊपर लिखे नाम बदल डाले बेंगे बेंग एथोनी ने अपना उपहार का पैकेट खोला बम्बोलोना यह बबल बात क्या चीज है उसे नहाने के लिए पानी में डालते हैं और उससे बहुत सारे झाक बनते हैं वो बहुत अच्छा होता है बम्बोलोना ने, ने मिठाई खाते हुए कहा नहीं मेयर चिल्ला है दोबारा फिर से नहीं गनीमत है, है।, है। के कियर के ने घोषणा की इससे हमारा शहर साफ और स्वच्छ हो जाएगा चलो कोई खास नुकसान नहीं हुआ है ऐसा तब होता है जब उपहार गलत हाथ में चला जाता है कहा मुझे उम्मीद है कि बम बोलोना की तुम अब अपना सबक सीख गई होगी मैं गलती के लिए माफी चाहती हूँ बम्बोलोना ने कहा मैं भी बिगें थोनी ने कहा पर शेगानोना क्या इसका मतलब है कि आप फिर कभी भी छुट्टियों पर नहीं जाएंगी मेर ने पूछा ऐसा नहीं है शेगानोना ने कहा अगली बार जब मैं छुट्टियों पर जाऊंगी तो मैं बम्बोलोना और बिगनथोनी दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगी